विक्रांत गाड़ी से उतरकर अंदर मकबरे की तरफ चलने लगा इस वक्त मकबरे के एंट्रेंस गेट के पास ही खड़ा था लेकिन पर पड़ी। वहां बाहर की तरफ खड़े होकर बड़े ध्यान से मकबरे के एंट्रेंस गेट को देख रहा था जब विक्रांत ने उसे अंदर चलने का इशारा किया तब वो वहां से चलकर आगे बढ़ा अंदर जाते वक्त तारीख यहाँ के एक एक स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देख रहा था विक्रांत भी उसे टाइम देकर एक एक चीज समझने का पूरा मौका दे रहा था अंदर जाकर विक्रांत ने उसे वो सुरंग भी दिखाई जहाँ से चोर भागे थे इसके बाद तो ये लोग उस ताबूत के पास पहुंचे जहाँ अयर की लाश बरामद हुई थी अब वहाँ पर एक पुराना कंकाल पड़ा हुआ था उस कंकाल की तरफ देखते तारिक के चेहरे पर पसीना चाह गया वो बेहद अजीब से नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लग गया क्या हुआ विक्रांत ने भी हैरानी से तारीख से सवाल किया तारीख ने अपना सिर पकड़ते हुए बेहद घबराए हुए लफ्जों में कहा सर इस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है भगवान ये कैसे हो सकता है कैसे हुआ होगा ये सब सर आप कुछ भी करके इसे अरेस्ट कीजिए बहुत बड़ी बात है ये ये पता नहीं कैसे पॉसिबल हुआ गॉड देखिए सर जो नवाब हामिद के के समय के मकबरे हुआ करते थे वो एक प्रॉपर तरीके से बनाए जाते थे तारिक ने वहां नीचे पड़े ताबूत की तरफ देखते हुए कहा आप खुद देखिए यह ताबूत कैसे रखा गया है जबकि नवाब हामिद खान के समय में जितने भी मकबरे होते थे वहाँ जो ताबूत रखा जाता था वो एक ट्रेंगल शेप के के बीच में रखा जाता था। यहां ऐसा नहीं मकबरा ही गलत नहीं आ रही थी वो बड़ी हैरानी से वहां देख रहा था अरे आप बस इतना समझिए कि इस मकबरे को अगर नवाब हामिद के समय के ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं बनाया गया तो इसके पीछे कुछ खास वजह रही होगी ना क्योंकि बेशक ये मकबरा है तो उन्ही के टाइम का ना तो इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा नहीं विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा सोने का मकबरा तारिक ने बेहद उत्सुकता से कहा यह सच बात है वाकई में सोने का मकबरा विक्रांत अभी भी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तारिक कहना क्या चाहता है इस मकबरे को नवाब के समय के ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं बनाया गया है तो इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा रीजन है तारीख ने कहा सर आप गोल्डन टॉम्ब के बारे में जानते हैं तारीख ने विक्रांत से सवाल किया गोल्डन टॉम्ब अच्छा जो लोनावला में है वो वाला वहाँ पर जाने के लिए टिकट भी बहुत महंगा है विक्रांत ने कहा हाँ हाँ वही उसका नाम गोल्डन टॉम्प इसलिए है क्योंकि उसको बनाने में सही में सोने का इस्तेमाल हुआ है और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया है उस मकबरे को भी नवाब हामिद खां के समय पर बनाया गया था तारिक ने कहा तो इसका क्या मतलब है गोल्डन टॉम्प का इस केस से क्या लेना देना है विक्रांत ने हैरानी से सवाल किया लेना देना है बहुत लेना देना है तारिक ने कहा पता नहीं आपने गोल्डन टोम्प की हिस्ट्री पढ़ी है या नहीं लेकिन वहाँ के बारे में एक अफवाह है तारिक ने बेहद सीरियस होते हुए कहा जाता है कि जिस वक्त गोल्डन टॉम्प का निर्माण हो रहा था उस वक्त नवाब हामिद खान साहब जिंदा थे और वो मकबरा उन्होंने अपनी देख में ही बनवाना शुरू किया था उस मकबरे की फर्श से लेकर पिलर तक सब कुछ सोने का बनाया जाना था लेकिन अफवाह ये है की जो कारीगर उस टॉम्प को बना रहा था उसने वहाँ से मेटीरियल की चोरी की थी उसने वहाँ से सोने के सारे मेटीरियल निकालकर किसी और जगह पर छुपा दिए थे और फिर वहां पर उसने सिर्फ गोल्ड पेंट करके ही नवाब साहब के साथ अच्छा यहाँ पर आज की बात यह है कि जिसे गोल्डन टॉम्प के निर्माण का जिम्मा दिया गया था वो नवाब साहब का सेनापति ही था और उसने क्या क्या किया अपने मरने से पहले ही सारे सोने के मेटीरियल को अपने मकबरे की जगह पर रखवा दिया था कहा जाता है कि इसी जगह पर उस सेनापति का घर हुआ करता था और उसका कोई वंशज तो था नहीं इसलिए आद में जब उसकी उसकी मौत हुई तो फिर नवाब साहब ने उसकी याद में मकबरा बनवाना शुरू किया नवाब साहब जब मकबरे का निर्माण करवा रहे थे तब उन्हें ये सब सोना यहाँ मिला फिर उन्हें लगा की ये सब उसके सेनापति के घर में मिलाया तो फिर ये उसी के काम आना चाहिए और फिर इस मकबरे को उसी सोने से बनवाया गया था मजे की बात ये है कि ये सेनापति नवाब हामिद खान का सबसे प्रिय था और उसके राज्य में पहली बार किसी सेनापति का मकबरा बन रहा था इसलिए इसे अलग बनवाया गया था मतलब कि ट्रेंगल के बीच में ताबूत को नहीं रखा गया था ओह ये क्या बकवास है विक्रांत ने झुंझुलाते हुए कहा यह सब मनगढ़ंत कहानी है बस कहा से पता चला तुम्हे हाँ कहानी थोड़ी अजीब सी है और मुझे भी पहले मनगढ़ती लग रही थी आज तक लोग इसे अफवाह ही मानते आ रहे थे क्यूँकी ये मकबरा बाद में गायब हो गया था और अब जाकर पुरातत्व विभाग वालों ने खुदाई करके इसे बाहर निकाला है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्या पता ये अफवाह ना हो ये सच ही है में इसको सोने से बनाया गया हो अच्छा आप आप यहाँ देखिए अभी यहाँ से चोर पूरा सामान उठाकर ले भी नहीं गए है बस थोड़ा बहुत सामान ही ले गए यहाँ इतना ज्यादा कीमती सामान रखा गया है लेकिन फिर भी वो बस थोड़ा बहुत सामान ही यहाँ से ले गए तारिक ने लेकिन आप यहाँ के लोकेशन देखिए ये जगह ऐसी है जहाँ से वो बड़े आराम से चोरी कर सकते थे और मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्हें यहां से एक एक सामान उठाकर ले जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हो सकता है विक्रांत ने सवाल किया इसका मतलब यह है कि चोरों को पता था कि इस मकबरे के भीतर काफ़ी कीमती सामान रखा गया है लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ किसी एक खास चीज पर अपना निशाना बनाया वो क्या विक्रांत अभी कन्फ्यूज ही था वो यहाँ से सोने का पिलर लेकर गए है जो कि इस मकबरे में लगा हुआ था यहाँ वैसे भी खुदाई का काम चल रहा है और ज्यादा किसी को पता नहीं था कि यहाँ इस मकबरे के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हुआ था वो वाकई में सोने का है लेकिन ये बात उन चोरों को अच्छे से पता थी तभी उन्होंने यहाँ पर किसी और चीज का निशाना बनाने के बजाय सिर्फ पिलर को उठाने पर फोकस किया तारिक ने कहा देखे सर ये सब बातें तो मकबरे में चोरी करने वाले लोगों को भी पता नहीं होंगी ये सब किसी एक्सपर्ट को ही पता होती है और मुझे जहां तक लग रहा है कि जिस आदमी की डेड बॉडी यहाँ से मिली है वो कोई ना कोई एक्सपर्ट ही रहा होगा और हो सकता है कि उसे ये सब बातें पता रही हूं और यही उसके मर्डर की वजह भी हो ओह तो अब जाकर विक्रांत को कुछ समझ आया फिर उसने कुछ उस सोचते हुए कहा इसका मतलब ये है कि जिस इन सब बातों का पता था उसी ने यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया है तो कहीं ये पुरातत्व विभाग वाले एक्सपर्ट्स तो नहीं इन्वॉल्व हैं क्योंकि उन्हें भी ये तो सब बातें पता होंगी और तुम्हारे हिसाब से उन्होंने ये काम गोल्डन प्लेयर को चुराने के लिए किया होगा नहीं उन्होंने नहीं किया होगा तारिक ने जवाब दिया मैंने यहाँ भीतर आने के लिए जो सुरंग खोदी गई है उसे देखा है वो किसी चोर का ही काम है ऐसा काम कोई पुरातत्व विभाग का एक्सपर्ट नहीं कर सकता मैं श्योर हूँ तारीख ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे तो ऐसा लगता है की पुरातत्व विभाग के कुछ एक्सपर्ट रहे होंगे जिन्हें इसके बारे में पता चल गया रहा होगा और फिर वो अकेले तो इस काम को कर नहीं सकते थे तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट चोर ऐसी कॉन्टेक्ट किया और उसकी मदद से यहाँ के सामान को गायब कराने का प्लान बनाया लेकिन जब चोर यहाँ चोरी करने के लिए पहुँचे तब उन्हें इतना सारा कीमती सामान की लालच आ गया होगा और फिर उन्होंने उस एक्सपर्ट को मार दिया हो ये हो सकता है निक्रांत ने तारीख की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी लेकिन फिर उसके मन में ये तर्क उठा के पुरातत्व विभाग से मिस्टर मणि रत्न के साथ ही दो और एक्सपर्ट भी गायब हुए तो अगर चोर को मारना ही है तो फिर वो तीनों को मारता दो को क्यों छोड़ा उसने देखिए सर मैं आपको एक बात और बता दूं तारिक ने उत्सुकता से कहा जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो अगर सही है और सच में इस मकबरे के निर्माण में सोना लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात होगी ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा खजाना पड़ा हुआ है और ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी ऐसे में यहाँ से जो भी चोरी करके गया है उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है उसने बहुत बड़ा हाथ मारा विक्रांत ने बेहद सीरियस होते हुए कहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मर्डर केस का कनेक्शन इतनी हिस्टोरिकल स्टोरी से भी हो सकता है आखिर कौन है ये चोर यहाँ से सामान चोरी करके वो कहाँ ले गया होगा और ये स्टोरी सच्ची है या बस झूठी अफवाह ही है ऐसा भी भला हो सकता है क्या मिस्टर अय्यर को क्यों मारा गया कहीं वो इस चोरी में इन्वॉल्व तो नहीं थे विक्रांत के मन में इस वक्त हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था वो तारिक की कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा था तभी उसे कुछ याद आया तारिक ने अभी ये भी बताया कि चोर यहाँ से बस थोड़ा सा सामान लेकर गए हैं। हो सकता है कि वो गोल्डन पिलर का कुछ टुकड़ा ही लेकर यहाँ से गया हो तो फिर इतना सामान ले जाने के लिए उसे किसी भारी व्हीकल या ट्रक आदि की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसका मतलब वो कोई छोटी छोटी गाड़ी लेकर यहाँ आया रहा होगा जबकि अभी ये सब इन्वेस्टिगेटर सिर्फ ट्रक और बड़ी ट्रॉली के पहिये का निशान ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का एक और पॉइंट हो सकता है क्योंकि अगर ये चोर यहाँ से सामान छोटी गाड़ी यानी कि कार आदि में लेकर गया है तो फिर उसे ढूंढा जा सकता है और हो सकता है मन ही मन सोचते हुए कहा इसी सोच के साथ उसने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और सुनिधि को फोन करके उसे गाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए कहने लगा अभी सुनिधि ने फोन उठाया ही था कि विक्रांत उसको ये बात बताने वाला ही था कि उधर से सुनिधि ने खुद ही विक्रांत को एक नई न्यूज दी ये खबर सुनकर तो विक्रांत के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। सुनिधि ने विक्रांत को बताया कि देवाशीष मुखर्जी और उसकी ब्रांच ने मिलकर चोरी हुए सामान को बरामद कर लिया है